भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुररात्मूर्तिद विभागिने हाय दक्षिणामूर्त नम ओ शांति शांति शांति अथरो वैद्या प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग पंचम प्रश्न में, में द्वितीय मंत्र विचार चल रहा था परंचा परंचा परंचा एक तभी सत्य काम परमच पर ब्रह्म यद तस्मा विद्वन एतेनवा यतन एक अद्वती इसमें मंत्र में जो एक पद है इसका भगवान भाष्यकार व्याख्यान इतना दिए हैं खाली एन एवं भाष्य में है तो विद्वान्तेन एकन यह मंत्र का एक शब्द का व्याख्यान है तो मंत्र में एत न शब्द का समान अधिकरण आयतन किया गया था तो वह पद यहाँ दिखता नहीं मंत्र का वो पद का व्याख्यान फिर नहीं हुआ है ऐसा तो इसलिए टीकाकार कह दिए कि आयतन न और भाष्यकार जैसा इसका व्याख्यान देते हैं आयतन का अर्थ आलम्बन इस प्रकार की दो पद भाष्य में होना चाहिए था जो प्रमादत्व गलितम इति ऐसे जानना चाहिए यह पद नहीं होने से शंका हो जाती है कि तस्माद एवं विद्वान एतेन न एवं तृतीयांत का आत्म प्राप्ति साधन न एव ओंकार अभिध्यान इस प्रकार की अन्वय हो जाने का शंका आ जाएगा अगर वो दोनों पद गलित तो नहीं होते तो इस प्रकार की शंका नहीं होती किंतु अभी वो दोनों पद नहीं है नहीं होने से कोई सोचेगा कि भाष्यकार लिखे हैं विद्वान एते एव और एते का व्याख्यान कर रहे हैं आत्मप्राप्ति प्राप्ति साधने न ओंकार अभिध्यान है न इस प्रकार की शंका न हो टीकाकार उसको कहते हैं अंतिम पंक्ति में न तो एक तब्दार्थ कथन एतदीति तदत शब्द जो मंत्र में है जिसका भाष्यकार भाष्य में केवल विद्वान एत न इतना ही दिखता है और इसका व्याख्यान आगे जो है आत्मप्राप्ति साधन न ओंकार अभिध्यन यह नहीं है ये बात टीकाकार करके थे न तू एतत शब्दार्थ एतत शब्द जो मंत्र में है और भाष्य में भी है वो मंत्र में जो ऐतन है इसी का प्रतीक लिए हैं भाष्यकार एतन और इसका कथनम कथनम अर्थात व्याख्यानम एतद ऐतद अर्थात आत्मप्राप्ति साधन न ओंकार अभिध्यानन ये उसका व्याख्यान नहीं है न तो एक द्रष्ट्य ऐसा जानना चाहिए अभिध्यान आयतनत्व आयतन तो अभावात। क्योंकि एक शब्द का अर्थ हो गया आयतन और आगे तृतीयांत तो है आत्म प्राप्ति साधन न ओंकार अभिध्यान ये ओंकार अभिध्यान ये आयतन नहीं है आयतन तो हुआ ओंकारेण तो कहते हैं टीका में अभिध्यान आयतनत्व अभाव इसलिए एतन का समानधिकरण ओंकार अभिध्यान ने इसके साथ नहीं करना है आगे टीका में इतरो उपासनाव अशी उपासना उपासनवाद त्वा, पर प्रापक न संभवती इति अतः उपासना मात्र के वो परब्रह्म ब्रह्म अर्थात शुद्ध चैतन्य का प्राप्ति नहीं करवा सकता है तो यह ओंकार उपासना भी उपासना होने से यह भी परब्रह्म का प्रापक नहीं बनेगा इस प्रकार की शंका इतिहा इसका उत्तर देते हैं भाष्य में एकतरम परम अपरम वा अपेति ब्रह्म अनुगछति नैदिष्ठम ही आलंबनम ओंकारो ब्रह्मण तो ब्रह्म एक तरम ब्रह्म एकतरम कहने से परम अथवा अपरम ब्रह्म को प्राप्त करता है ओंकार परब्रह्म को भी प्राप्त करवा सकता है क्यों कहते नेदिष्ठम निधिष्ठम ही आलम्बनम यह आलम्बन ओंकार आलम्बन ये ब्रह्म का नेदिष्ठ आलंबन है नेदिष्ठ इसमें सूत्र लग गया अंतिक बाढ़ साधु अच्छा एक नौ टिप्पणी में दिए हैं ये अंतिक अर्थात सबसे समीपवर्ती ये साधन है आगे टीका में मन आदिअपेक्ष समीपवर्ती अंतरंगं श्रेष्ठ आलंबन एक परं इदी श्रुतेरती मन भी ब्रह्माप्ति आलमबन है मन ब्रह्मेती उपासी इस प्रकार की भी श्रुति कहती है किंतु मन आदि अपेक्षा इदम इदमर्थंकार नीठ नीठ सीपवर्ती अंतरंगम अंतरंगम अर्थात सभी से जो अंतर है और सभी से अंतर है अर्थात सभी से नजदीक में रह करके उपकार करने वाला ये श्रेष्ठम आलंबनम ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का श्रेष्ठम आलंबनम कठोपनिषद का उद्धरण दे दिए एतदालंबनम परम मंत्र का आरंभ है एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम तद ब्रह्म लोके मही इस प्रकार के मंत्र हैं इत्यादि श्रुत्यर्थ ये श्रुति इसको पुष्ट करते है ये बात को कि ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का ये सबसे समीपतम आलंबन है तो क्योंकि समीपतम आलंबन है इसलिए आलम्बन में श्रेष्ठ है और साधन जितना श्रेष्ठ होता है उसके लिए योग्यता भी निर्धारण किया जाता है जैसा कहते हैं चल करके कौन जा सकता कहते हैं जिसका पाँव ठीक है जिसका, जिसका शरीर स्वस्थ है वो चल सकता है कहेंगे साइकिल में कौन जा सकता है कहेंगे जो थोड़ा जानता है और कहेंगे नहीं चार चक्का वाला वाहन में कहेंगे तो उतना सामर्थ्य होना चाहिए और फ्लाइट में जाने के लिए कहेंगे तो पकेट में उतना होना चाहिए देखिए जितने जितने साधन का ऊंचाई आएगा योग्यता उतना उतना होनी चाहिए ओंकार और ब्रह्म प्राप्ति का सबसे ऊँचा साधन कह दिया गया इसलिए योग्यता भी उतना होनी चाहिए तो जहाँ योग्यता का विचार आता है अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो ये ऐसा ही होगा कि पॉकेट तो खाली है और चला गया किंतु एयरपोर्ट में तो इस प्रकार की होगा अर्थात तो हमारा सामर्थ्य नहीं है किंतु हम कहेंगे हमारा क्यों सामर्थ्य नहीं होगा वो दो पाँव वाला वो चला जाता है हवाई जहाज में हम क्यों नहीं जा सकते हैं इस प्रकार के विचार नहीं होते हैं तो वहाँ तो ठीक तो है वो दरवान होगा सेंट्री होगा मना करते आपको अनुमति नहीं है यहाँ तो कोई मना करने वाला आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा शास्त्र स्वयं कहता है किसको किस साधन में अधिकार है किसको नहीं है ये जानकार लोगों से जान करके ही साधन करना चाहिए नहीं तो लाभ तो नहीं होगा विपरीत तो, विपरीत तो फल होगा यह द्वितीय मंत्र पूरा हुआ आगे तृतीय मंत्र के लिए कहते हैं नैदिष्ठ निधिष्ठत्व एवं संस्तुवन उत्तरवाक्यन साधयती नैदिष्ठत्व किसमें रहा ओंकारों में ब्रह्म प्राप्ति का ये निर्दिष्ट समीपतम ये आलम्बन हुआ ये इसमें जो निर्दिष्टत्व रहा इसको संस्तुवन स्तुति करता हुआ अच्छा प्रणवम संस्तुवन उत्तर वाक्यन साधयति वाक्यन मंत्रेण आगे मंत्र के द्वारा इसको बताते हैं स यद्येकमात्र स तेन संवेदित स्तूर्णमे जगतियांसंप्य तम ऋचो मनुष्यलोक उपनयते सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संपन्नों महिमा स यदि एककमाध्यायी यदि का सद्यकमात्रयी ओंकार में तीन मत्र है अ उर्म यह तीन मात्रा है तीन मात्रा है तो तीनों मात्रा में कोई विभाग होना चाहिए तीन व्यक्ति आए हैं तीन व्यक्ति में तीन अलग अलग शरीर दिखेगा तो कम से कम ये होना चाहिए विभाग भी दिखना चाहिए तो ओंकार में इसी प्रकार की तीन मात्रा है अर्थात तो इसमें अलग अलग विभाग है अकार का अलग है उ का अलग है और म का अलग है ये तो तत्वबोध में भगवान भाष्यकार स्पष्ट कह देते हैं तो जो किंतु इस विभाग को नहीं जानता है नहीं जान करके ओंकार का उपासना करता है ऐसे सोचता है किंतु अकार मात्र का ही उपासना करता है जैसे अकार के लिए कहा जाएगा अकार के लिए अवस्था क्या है जागृत अवस्था और अकार जागृत अवस्था जागृत अवस्था का अभिमानी को क्या कहा जाता है विश्व अर्थात वो जानता है कि मैं तो वही हूँ अर्थात जागृत अवस्था वाला हूँ और यही ओंकार है अर्थात देवदत्त का हस्त को देवदत्त मान कर के व्यवहार करना ये इस प्रकार की करता है जानता नहीं कि नहीं नहीं ये तो हस्तमात्र है इस प्रकार की नहीं जान करके देवदत्त के साथ व्यवहार करता है ऐसा मानता है ओंकार का उपासना करता है ऐसे वो सोचता है किन्नतु वास्तविक आकार का ही उपासना करता है वह अभिध्यायित यद्यपि अभी ये उपासना में विकल हुआ मतलब इसका जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ तो नहीं होने से कहते हैं उसका फल नहीं होना चाहिए कहते हैं स यद्यपि एकमात्रम में अभिध्यायित एकमात्रा का ध्यान करता है तथापि तो तथापि तो शब्द नहीं है अध्यय कर लेना है ऐसा कहें हैं टीका में तथापि तो स तेने व संवेदित अभी अकार मात्र का ध्यान करके भी उसके साथ अकार के साथ तद ता तादात्म्य प्राप्त कर जाता है अकार अर्थात अकार का जो अर्थ है ये जागृत अवस्था विश्व है भावना है इस प्रकार की सब तेने व संवेदित संवेदित अर्थात ता तादात्म्य अभिमान है न तादात्म्य अभिमान करके तूर्णम एवं तूर्णम का अर्थ शीघ्रम जगत्याम अभिसंपद्यते इसी जगत में फिर आ जाएगा अर्थात यह में आ जाएगा मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लेगा शीघ्र फिर पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयनते उस ध्यान करने वाला को जब शरीर छूट जाएगा आगे ऋख ऋग अर्थात ये जो मंत्र यहाँ ऋग अर्थात ऋग अभिमानी देवता जहाँ भी कहा जाता है ये ऋख प्राप्त करवाते हैं शुक्ल पक्ष प्राप्त करवाएगा ये दीन न प्राप्त करवाएगा ये सर्वत्र अभिमानी देवता लेना है क्योंकि चेतन के द्वारा ही वो क्रिया होंगे रिचहर, रिचहर लोकम, लोकम तो हम ऋच ऋच अर्थात अभिमाने ऋग अभिमानी देवता मनुष्यलोक लोकम का अर्थ शरीरम लोक्यते भूज्यते कर्मफलानी अस्मिनती लोक मनुष्यलोक अर्थात उसको शीघ्र मनुष्य शरीर प्राप्त करवा देंगे स तत्र तत्र अर्थात मनुष्य शरीर स्थित्व मनुष्य शरीर में रह करके अर्थात आगे जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा या संपन्न क्योंकि पूर्व जन्म में ओंकार का उपासना किया है इसलिए उसमें सात्विक गुण रहेगा उसका चरित्र में दिखेगा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा ये सब दिखेगा और तपह ब्रह्मचर्य श्रद्धा जिसमें रहेगा वो महिमान अन्भवती उसमें अर्थात महिमा को अनुभव करेगा चित्त प्रसन्न रहेगा शांत रहेगा आनंद रहेगा ये सब अनुभव करेगा टीका में स यदि भाष्य में पहले स यदि यद्यपि ओंकार से सकलमात्रा विभाग न नवती तथापि ओंकाराभन प्रभाव विशिष्टमेव गतिं गच्छति स यद्यपि स ध्याता ओंकार से सकलमात्रा न भवति ओंकार का सकलमात्रा तीन मात्रा है हो गया वो तीन मात्रा का विभाग को जानने वाला नहीं होता है विभागजों नवती विभागज्ञ में कैसे कहेंगे विग्रह हो जाएगा हेले जानाती थी, थी ज्ञ क्या सूत्र लगेगा इगुपद ज्ञाप्री कि रह कह फिर आगे विभाग से ज्ञ विभाग से क्यों हुआ कर्तृकर्मणो कृति कृति में विसर्ग नहीं कर्तिकर्मणो कृति विभाग से ज्ञ तो यद्यपि ओंकार का तीन मात्रा का विभागों को नहीं जानता है ओंकार का तीन मात्रा विभाग देखिए थोड़ा दो नम सकल मात्रा विभाग जो इति अकार उकार मकार इति तीसरो मात्रा अग्नि वायु सूर्या सूर्या ऋषय ये तीन हो गए ये तीन मात्रा का ऋषि और ब्रह्म विष्णु महेश्वरा देवता तीन मात्रा के लिए हो गए अधिदैवतम अधिदवता अर्थात समष्टि रूप कौन है कहते हैं भूर्भुव स्व अच्छा ब्रह्म विष्णु महेश्वराह देवता अधि अधिदम भूर्भुव स्व स्थानी अध्यात्म अच्छा ठीक है अधिदैवतम अर्थात समष्टि में भूर्भुव स्व ये तीन स्थान हो गए और अध्यात्म में स्थान के जाग्रत स्वप्न सुसुप्त आख्या स्थानानि स्थानानि का अन्वय दोनों पार्श्व में है भूर्भुवश ये जो व्याहृति अवयव ये अधिदैवत में अर्थात समष्टि स्थान है और जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति ये स्थान है ऋग यजु सामानी वेद ये शाखातरागत शाखातर्गत सकलमात्र विभाग अनभिज्ञ ये विभाग इस प्रकार की ओंकार का तीन मात्रा का है किंतु जो नहीं जानता है इति वर्णयंती केचित इस प्रकार के ओंकार का तीन मात्रा का विभाग है ऐसे कुछ लोग कहते हैं मंडुके में ये देवता इत्यादि नहीं दिया गया और मुख्य वही विचार में लिया जाता है वेदांत विचार में अभिमानी और अवस्था और दूसरा विषय जागृत विषय जैसे औकार में जागृ विषय हो, हो गया स्थूल और अभिमानी हो गया विश्व और अवस्था हो गया जाग्रत इसी प्रकार की ओकार मकार में तीनों में भाष्य में यद्यपि वो नहीं जानता है तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात ओंकार का ध्यान करता है एकमात्र का ध्यान करता है किंतु किन्कार मान करके विशिष्टाव गतिम गच्छति वो विशिष्ट गति को प्राप्त करेगा जो मंत्र में कह दिया गया था तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा संपन्न होकर के आगे जन्म में अच्छा जीवन होगा उसका आगे भाष्य में एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञानो उभय भ्रष्टो न दुर्गति गच्छति एक देश ज्ञान वैगुण्यतया एक मात्रा को जानता है बाकी दो मात्रा को नहीं जानता है तो वैगुण्यतया ओंकार शरण इसमें क्या समास होगा ओंकार शरणम यश क्योंकि शरणम नपुंसक लिंग होना चाहिए किंतु अभी यह पुंगलिंग दिखता है इसलिए बहुब्री हुआ है अर्थात वो जो साधक है उपासक ओंकार शरण वो कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो दुर्गति न गच्छति कर्म ज्ञान उभय से भ्रष्ट होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा जो ओंकार का उपासना करता है कित फिर यो दुर्गति को प्राप्त नहीं करेगा तो टीका में विकलश्या फलजनकवाद निर्दिष्टत्व इत्यर्थ ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का समीपतम साधन क्यों हुआ कहते हैं विकल स्यापी ओंकार का उपासना विकल होने पर भी फलजनकवात् फल देगा विकल अर्थात विगता कला यस्मत कला अवयव ऊ और म ये अवयव को नहीं जानता है तो उसका उपासना विकल होने पर भी फलजनक फल देगा अर्थात आगे जन्म में उसका सत्स्वभाव वाला बनाएगा सकल इतिहा टीका में अच्छा सकल मात्रा अनभिज्ञ आगे टीका में अकारादियात्मक ओंकार स च उपासित न जानाति ओंकार मात्रात्रयात्मक अकार उकार मकार इसको यह उपासना करना चाहिए अर्थात ये तीन मात्रा अलग अलग है इसका अलग अलग सब जो धर्म गुण विशिष्ट इस प्रकार के उपासना करना चाहिए न जानते किंतु अकार मत उपासीव्य जाती अकार अर्थात जागृतावस्था स्थूल पदार्थ और विश्व मैं विश्व हूँ इसी प्रकार के हो जानता है तथापि एक देश ज्ञान वैगुण्य वैगुण्यतया दुर्गति न एक देश ज्ञान वैगुण्य कौन सा देश ज्ञान वैगुण्य हुआ उर्म ये दोनों उसका नहीं है होने पर भी दुर्गति न दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है तो किंग तरी फिर क्या ओंकार अभिध्यान प्रभाव तदेश तद ध्यान प्रभाव विशिष्टाव गति गतिवकार अभिध्यान का प्रभाव से तद एकदेशन प्रभावात ओंकार का एक देश का वो ध्यान करता है ओकार मात्र का ध्यान करता है उसका प्रभाव से विशिष्टाव गति गति विशिष्ट गति को प्राप्त होता है किंग तरी किंतु कहाँ है किंग तरही है ना बचा किंतु क्यों किम अलग पद है तू अलग पद है हम लोग मिला करके कह देते हैं, जैसे जहाँ लिख देते हैं अपितु अथवा क्या एक पद होता है अथवा अलग है वा अलग है इसी प्रकार के किम अलग है तू अलग है तो हम लोग मिला करके लिख देते हैं व्यवहार हो गया संस्कार बन गया तो इसी प्रकार के आगे टीका में तात्पर्याथम उत्तवा इधानीम अक्षरा आह तात्पर्य अर्थ कह दिए अर्थात प्राप्त करेगा अच्छा मतलब उत्तम जीवन प्राप्त करेगा यद्यपि उसका ध्यान विकल है तथापि तो प्राप्त करेगा अभी अक्षरा कहते हैं मंत्र का जो अक्षर है इसका व्याख्यान करते हैं यद्यपि भाष्य में किंग तरी फिर क्या उसको अर्थात तो भ्रष्ट नहीं होगा मार्ग मार्गभ्रष्ट नहीं होगा फिर क्या होगा कहते हैं यद्यपि एवं ओंकारगज्ञ एव केवल एकमात्रम के एक सदा ध्यायित स तेन एकमा विशिष्ट ओंकाराभ्यान ध्यान एवं जगत्यां संबोधितूर्ण अभिसंपद्यते यद्यपि पृथिव्या अभिसंप्यं अर्थात ओंकार इस प्रकार के एक मात्रा ओंकारकंकारगज्ञ एव यद्यवन प्रकार ओंकार का एक मात्रा विभाग को जानता है विभाग्ञ एव एव का जानता है अर्थात तो केवल वो अभिध्या अभिध्या मात्र, का ही ध्यान करता है ठीक है मैं देख लीजिए यदि शब्द यद्यपि इत्यर्थ है व्याख्यात मंत्र में जो यदि है स यदि भाष्यकार ने उसका यदि शब्द को यद्यपि इस प्रकार ने व्याख्यान कर दिया स तेन प्राक क्योंकि यद्यपि शब्द आ गया इसलिए तेन मंत्र में प्रथम पंक्ति में है स तेन ये स से पूर्व में प्राक तथापि इति तथापिद पदम द्रष्ट्यम अर्थ वाक्य मंत्र में हो जाएगा स यद्यपि एक मिध्यायिता तथापि स तेन संवेदित इस प्रकार की मंत्र का अन्वय होगा आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति में है एक विभाग टीका में एकमात्रात्मक ओंकार अकारम इत्यथ ओंकार एक एकमात्रात्मक ऐसा एक वो मानता है वो एक एकमात्रा कौन है कहते हैं अकारम इसी प्रकार के अर्थात यही जो अकार है यही ओंकार ही है अर्थात देवदत्त का हस्त को यही देवदत्त है ये जान करके व्यवहार कर रहे हैं एकमात्रा विशिष्टा इत विशिष्टा विशिष्ट इत्य एकमात्रा विशिष्ट ओंकार इसका अर्थ है कि एकमात्रत्व विशिष्ट ओंकार अर्थात क्योंकि ओंकार को एकमात्र मानता है इसलिए ओंकार में एकमात्रात्व ये रहेगा तो ओंकार एकमात्रात्व विशिष्ट इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा ओंकार भाष्य में आ गए एकमात्रा को स ध्यायित तो पूर्व है सदा ध्यायित तो सर्वदा ध्यान करता है स तेन व एकमात्रा विशिष्ट ओंकार अभिध्यान अभी ओंकार एकमात्रा ऐसा जानता है और उसका ध्यान करता है इस ओंकार अभिध्यान एव संवेदित संवेदित पहले टीका में देख लेंगे ओंकार ओंकार अर्थात तद अवयव इत्यर्थ क्योंकि वो तो केवल अकार को ही ध्यान करता है अच्छा यहाँ जो एक मात्रा का ध्यान करता है इसका अलग अलग अर्थ अलग अलग आचार्यों ने किए हैं अभी तक तो यहाँ तो जैसे आनंद जी का व्याख्यान से लगा कि अकार मात्रा को वो ओंकार सोच करके उपासना कर रहा है अर्थात तो ये सामने में देवदत्त का हस्त दिख रहा है कहते हैं यही ही देवदत्त है इस प्रकार की दूसरे लोग कहते हैं एक मात्रा प्रधानम अप्रधानीभूत मात्रा दयाय कृत्न इति केचिद व्याचक्षते कुछ लोग कहते हैं अकार प्रधान है उकार मोकार अप्रधान है अर्थात तीन मात्रा का तो उपासना करता है किन्तु एक को मुख्य मान करके मात्रा द्वयम् कृत्न ओंकार का ये उपासना करता है केचिद व्याचक्षते जो लोग ओंकार का उच्चारण करते हैं मतलब उच्चारण करके जो लोग ध्यान इत्यादि करते हैं आरंभ अगर करेंगे तो पहले तो अकार लंबा होगा फिर कुछ दिन जाने के बाद महीना जाने के बाद फिर देखेंगे ऊ कार लंबा होगा उसका इस प्रकार के ज्ञान भी नहीं हो, जानता नहीं है अगर उस ध्यान दे करके देखेगा तो अच्छा ये अभी ऊ क्यों लंबा हो रहे हैं पहले तो अ ऐसा कर देंगे और देखेंगे कुछ लोग इस प्रकार के उच्चारण करते हैं अ को तो बहुत लंबा रखेंगे ओ म तो बहुत क्षुद्र मतलब तो छोटा हो जाएगा किंतु अगर वो काल अधिक करेगा तो फिर देखेंगे धीरे धीरे उसका वो उच्चारण अधिक लंबा होगा और वही फिर आगे चल कर देखेगा कि उच्चारण अधिक हो रहा है वो इच्छा करके अभी सुन लिए इच्छा करके हम उस प्रकार करेंगे वो अलग बात है नहीं जान करके भी जो ओंकार का उच्चारण करता रहेगा अगर अधिकारी है तो इस प्रकार की ये स्वतः होगा अर्थात प्रधान होते चलेंगे धीरे दिरे धीरे और म जब उच्चारण वो करता रहेगा मतलब म कार प्रधान होकर के जब उसका अकार उच्चारण होता रहेगा अर्थात चित्त बहुत शुद्ध हो गया तभी आएगा स्वतः उद्देश्यपूर्वक जान करके नहीं नहीं जान करके जो ओंकार का उच्चारण करता होगा इस प्रकार के होता है यह व्यक्ति यह उपासक किंतु अकार को प्रधान मान करके का उपासना करता है और दीपिकायां वाचस्पतिये चकार मातरम इति व्याख्यातम वो केवल अकार का ही उपासना करता है यहाँ भाष्य आनंदगिरि जी का अनुसार लगता है कि अकार को ओंकार मान कर के उपासना करता है किंतु दीपिका और वाचस्पति जी भामती में यह बात कहें कि अकार मातरम वो केवल अकार का ही ध्यान करता है दीपिका ये शंकरानंद जी महाराज उनका है उपनिषद के ऊपर व्याख्या है संबोधित आगे भाष्य में देखिये अकार अभिध्यान से संवेदित संवेदित में स में अनुस्वार छूट गया भाष्य में प्रथम पंक्ति में ओंकारिध्यान एव संवेदित सम संबोधिता में अनुस्वर चाहिए संवेदित का अर्थ कहते हैं संबोधितस संबोधित टीका में तन मात्रा ध्या तन मात्रा सा सा एक मात्रा का ध्यान करने से एक मात्रा का साक्षात्कार कर लेता है इसका अर्थ तीन नंबर टिप्पणी तत्र तादात्म्य तत्तात्म्य इति अर्थात वो जागृत अवस्था विश्व इसमें वो तादात्म्य अभिमान कर जाता है मैं वही हूँ इस प्रकार की मान लेता है आगे भाष्य में संबोधित तूर्ण तूर्णम अर्थात क्षिप्रम एवं शीघ्र जगत्या जगत्याम, जगत्याम अर्थात पृथ्व्या अभिसंपद्यते पुनः पृथ्वी में शरीर प्राप्त कर लेता है टीका में पृथिव्याम किम संपद्यते पृथिव्या संपद्यते ऐसे भाष्य में कह दिया गया तो पृथ्वी में आ जाता है फिर किम संपते अर्थात क्या चीज को प्राप्त कर लेता है इति कर्म आकांक्षते कर्म अर्थात जो द्वितीया विभक्ति का कर्म अदा तो तो किस पदार्थ को प्राप्त कर लेता है इति आकांक्षते तो किम भाष्य में इसलिए प्रश्न करते हैं किम अर्थात पृथ्वी में अभिसम्प्यते अभिस प्राप्त कर लेता है किसको प्राप्त करता है भाष्य में उत्तर देते हैं मनुष्यलोकम मनुष्यलोकों को प्राप्त कर लेता है टीका में मनुष्यलोकमी पदम इह आकृष्य आकांक्षा पूरती मनुष्यलोकम ऐसे ये पद का आकर्षण करके मनुष्य लोकम आगे है मंत्र में तम ऋचो मनुष्य लोकम ये आगे है तो इस पद को यहाँ आकर्षण करके भाष्यकार ने व्याख्यान कर दिया किम प्रश्न करके मनुष्य लोकम उत्तर दे दिए टीका में मनुष्य शरीरम इत्यर्थ मनुष्य लोकम लोक का अर्थ हो गया शरीर कर्मफल जिसमें भोग होते हैं और कर्मफल ये जो पृथ्वी में भोग हुआ तो इसको भी लोक कह दिए भूलोक कह दिए स्वर्ग में भोग होता है स्वर्ग लोक कह देते हैं वित्पत्ति तो के अनुसार यह लोक ये भी लोक है मनुष्य शरीर है, ये भी लोक है जिसमें कर्मफल भोग हो होंगे टीका में पृथिव्याम मनुष्य लोकस्य एव एवं नियमत तदुक्ति वैअर्थ्यम अतः तो पृथ्वी में तो मनुष्यों का ही वास है इसलिए फिर क्यों कहते हैं पृथ्वी में आता है और फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है ऐसे क्यों कहते हैं तदुक्ति तो वैर्थ्यम तदुक्ति तो मनुष्यलोक कहना ये व्यर्थ है पृथ्वी में तो मनुष्यों का ही निवास है अत आह भाष्य में कहते हैं अनेकानि जन्मानि जगत्याम जगत इस जगत में जगत में अर्थत ये लोक में अनेक जन्म ये हो सकते हैं होते हैं त्र तधक जगत मनुष्यलोकमे अर्च मनुष्यलोकर्च उपनयत उपनिगमती ऋच तत्र अर्थात तत्र अर्थात तेसु मध्ये अनेकेशुत शरीरेशु मध्ये अनेक शरीर यह लोक में मिल सकता है जैसे जैसे जिसका अर्थात तो कर्म और उपासना है उसी के अनुसार क्या पाप क्या है कितना पुण्य क्या है तो ये मनुजी कहते हैं ना शरीर अजय ही कर्म दोषे ही याति स्थावरतांग नरह बाची वाचिकेयर पक्षी मृगताम मानसेर अंत्य जातितम जैसे पाप करेगा इसी मुताबिक आगे शरीर निर्णय होगा इसलिए नाना जन्म ये हो सकते हैं आगे टीका में पशुआदिनी ही अनेक शरीर यहाँ प्राप्त होते हैं पशु शरीर भी हो सकता है तरी तस्मेन कथम मनुष्य तो प्राप्तिरता अगर नाना शरीर यह लोक में प्राप्त हो सकता है फिर ओंकार का अकार मात्रा का जो ध्यान करता है उसको मनुष्य शरीर कैसे मिल जाएगा कैसे नियम हो गया तरी तस्मे न तय अर्थात उपासक से नियमेन कथम मनुष्य तो प्राप्ति कैसे प्राप्त करेगा अतः आह भाष्य में उतर देते हैं तत्र तम साधकम उस साधक को जगत मनुष्यलोकम एवं ऋच उपनयते उपनयनते उप निगमये ऋच ऋच एक नमटिपणी दे दिए दे। अभिमानिनो देवा एवं अग्रेपी अग्रे, अग्रे अर्थ यजुश्याम ये सब जब आएंगे वह भी अभिमा देवता लेना है इसको मनुष्य शरीर प्राप्त करवाएंगे टीका में रिक देवता ही इति पृथिव पृथिवी अकार स गेद श्रुतेर अकार से त्रुपत्वर्थ अकार ये ऋग्वेद है और पृथिवी ये अकार है इस पृथ्वी लोगों को प्राप्त करेगा और ऋग्बेद ये प्राप्त करवाएंगे ऋग्वेद ऋग मंत्र प्राप्त कराएंगे श्रुतेर अकार से तद्रुपत्व अकार ये पृथ्वी रूप और ऋग्वेद रूप ये ऋग्वेद अर्थात ऋंग मंत्र उसको प्राप्त करवाएंगे ये पृथ्वीलोक भाष्य में ऋग्वेद रूपा ही ओंकार प्रथमा प्रथमा एक मात्रा तेन तो तेन तेन अर्थात तेन ध्यानेन अभिध्याता ध्यान करने वाला तो ऋग्वेद रूपा ओंकार से प्रथम एक तो ऋग्वेद रूप ऋग्वेद रूप अच्छा प्रजापति दे दिए चांदों की श्रुति प्रमाण दे दिए तो ऋग्वेद रूपा ध्यान के द्वारा ऋग्वेद रूपा अर्थात ऋग मंत्र उसको यह लोक में प्राप्त कराएंगे प्रथमा एकमात्रा है प्रथमा एकमात्रा ध्यान का विषय हो गया प्रथमा एकमात्रा अकार रूपा उसके द्वारा वो अभिध्या ध्यान करने वाला ऋग्वेद रूपा हो जाता है अभिमान हो जाता है उसमें तभी तो पृथ्वी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करता है सतत्र त्र टीका में अभ्या अभीध्याता अकार रूप मात्र ऋग्भेदा अन्वय जो अभिध्याता ध्यान करने वाले तदात्म्य अभिमान हो जाता है अकार के साथ अकार मात्रा के साथ रूपा वही मानने लगता है मैं ही ऋग्भेद हूँ आगे तेन तेन आगे टीका में येन ऋग्भेद तस्चो मनुष्यलोक उपनयन क्योंकि ऋग्वेद ऋग्वेद रूप हो गया अर्थात ऋग्वेद के साथ तादात्म्य अभिमान हुआ तस् तधक से तेन अर्थात ऋग्वेद अभिमन ऋच ऋगंत्र मनुष्यलोक उपनयनते उपनयते मनुष्यलोक को प्राप्त करवा देते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त कर जाता है इत भाष्य में सनुष्यजन्मनी द्विजाग्रिजाग्र्य संग तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया चपन्नों महिम विभूतिमुवती नीतश्रद्धो यथे भवति चेष्टती योगभ्रष्ट कदाचित न दुर्गतिं गच्छति अभी ध्यान करने वाले आगे जन्म कहते मनुष्य जन्म प्राप्त करेगा अरेजाग्र्य द्विज में अग्र अग्र ब्राह्मण शरीर प्राप्त करेगा संस होकर के तपसा अर्थात तो ये सब उसका स्वभाव में रहेंगे तप करना ब्रह्मचर्य उसके अंदर में ये रहेगा इंद्रिय निग्रह बहुत कोटि के रहेंगे श्रद्धया श्रद्धा उसके अंदर में रहेगा श्रद्धा अर्थात शास्त्र में श्रद्धा उन लोगों का जीवन में ये शास्त्र दिखेगा मतलब तो साक्षात् चरितार्थ होता हुआ शास्त्र वो दिखता है श्रद्धया च संपन्न ये सब गुण उनमें दिखेगा ये गुण जो इसके पास रहेगा कहते हैं स्वाभाविक आनंदित प्रसन्न रहेगा महिमान विभूतिम अनुभवती महिमानम अर्थात तो स्वयं प्रसन्न रहेगा न बीत श्रद्धो वो बीत श्रद्धा नहीं हो जाता है बीत श्रद्धा में समाज कैसे कहेंगे वीता श्रद्धा ये श्रद्धा नहीं रहा इस प्रकार की नहीं हो जाता है बीत श्रद्धा हो जाने से कहते हैं यथेष्ट चेष्ट तो इसी प्रकार यहाँ भी यथेष्टा यथा इष्टा चेष्टा करता रहेगा जो हमको अच्छा लगे वही करेगा शास्त्र क्या कहता है कहते हैं शास्त्र को नहीं है हम अपने राग द्वेष में चलेंगे कहते हैं इस प्रकार के जो होते हैं भीत तो श्रद्धा हो जाते हैं तो किंतु जो यंकार का उपासना करने वाला है वो इस प्रकार की यथेष्ट चेष्टा नहीं होता करता है उसका चेष्टा तो शास्त्रीय हो ही होगा भगवान कहते हैं ना गीता में सोलह अध्याय में आएगा ना तस्मा तो, शास्त्र प्रमाणम ते कार्या्य व्यवस्थित ज्ञावा शास्त्र विधानोक्त कर्म करतुम यह अर्हसी तो हमारा हर आचरण में शास्त्र क्या कहता है जितना जितना हमारा आचरण ये शास्त्र के अनुसार होने लगेगा तो फिर धीरे धीरे अर्थात तो हम ये जगत का सत्य बुद्धि ये धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा क्योंकि शास्त्रीय आचरण नहीं होता है अर्थात तो हम बेष्टिभावना रागद्वेष इसमें चलते हैं तो रागद्वेष ये होता है अर्थात तो हमको तो ये जगत में सत्य तो बुद्धि दृढ़ हो रहा है मतलब ये दृढ़ है तो जितना जितना शास्त्रीय जीवन हो जाएगा उतना उतना ये रागद्वेष हट जाएगा अर्थात जो कहते हैं जीवसृष्टि ये जीवसृष्टि जीवन से चला जाएगा आगे ईश्वर सृष्टि रहेगा तो जीवन शास्त्रीय हो जाना अर्थात देखिए जीव सृष्टि चला गया अर्थात साधक अवस्था उसका लगभग पूरा हो रहा है आगे तो केवल वेदांत श्रवण से ईश्वर सृष्टि ये भी सिद्ध हो जाएगा जीवन सर्वदा शास्त्रीय होना चाहिए छोटा छोटा चीज़ हो बड़ा बड़ा चीज़ हो पहले छोटा छोटा चीज़ से अभ्यास करना पड़ता है सब चीज में जीवन शास्त्रीय हो वित्तश्रद्धो यथेष चेष्टो बहती योग भ्रष्ट कदाचित न दुर्गतिम ग योग भ्रष्ट कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है योग भ्रष्ट अर्थात तो ओंकार का उपासना पूर्व जन्म में करता था किंतु लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तो योग भ्रष्ट कहा गया उसकी दुर्गति नहीं होती है ये तो भगवान स्वयं भी कहते हैं आगे देते हैं टीका में श्रद्ध बीता श्रद्धा का अर्थ कहते हैं श्रद्धा विरहित सन इत्यर्थ ओंकार का उपासना करने वाले श्रद्धा विरहित तो नहीं होता है श्रद्धा रहती है शास्त्र गुरु वधाराना। वधाराना में से दो मिलता है। कथिता यया वस्तु श्रद्धा सत्य बुद्धियापति होती है बुद्धि से नहीं बुद्धि को तो विवेक में छोड़ दिए आरंभ में छोड़ दिए आगे तो श्रद्धा से चलना चाहिए तो इसलिए महाराज श्री कई बार कहते ना ये क्यों करेंगे वो सब प्रश्न नहीं शास्त्र कहा है इसको करना है और आप जब करने लगेंगे धीरे धीरे पता चल जाएगा तो इसलिए कहते हैं ना प्रथमे तो मान करके दो चार करना है अब जैसे ही शास्त्र का विधान को मान करके चलेंगे देखें हम बिल्कुल सत्य है ऐसे दो तीन जब जीवन में घट जाएगा आगे आपको लग जाएगा हाँ भाई आगे हमको पता नहीं है किंतु ये कह सकते हमको ये दो तीन का अनुभव हुआ है इसलिए शास्त्र जो कहता है सब ठीक कहता है हम करके देखेंगे ये नहीं के शास्त्र ये कहता है ये क्यों होगा ये कैसे होगा ये सब अर्थात बुद्धि तो है किन्तु तो अशुद्ध बुद्धि होने से इस प्रकार की प्रश्न हो जाते हैं धीरे धीरे बुद्धि को शुद्ध करना है योग भ्रष्ट योग भ्रष्ट की दुर्गति नहीं होती है योग भ्रष्ट क्यों कहते हैं एक देश ज्ञान विकल इत्यर्थ उकार मकार का ज्ञान नहीं है इसलिए योग भ्रष्ट हुआ अने न, अने अर्थात योग भ्रष्ट दुर्गति को प्राप्त नहीं करता है ऐसा जो भाष्यकार कहे कहते हैं कि नहीं कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गतिर पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्य विनाश विनाशस्तस्य विद्यते और नहीं कल्याणकृत कशिद दुर्गतिम तातछति भगवान कितना अर्थात मतलब आपको दृढ़ विश्वास दे देते हैं चिंता का कोई बात नहीं है और इतना ही है कि निष्ठा के साथ शास्त्रीय जीवन जीते रहे आगे फिर और चिंता करने का नहीं है और जो निष्ठा के साथ शास्त्रीय जीवन जीता है हमको पता नहीं है ये गलती हो गया उसमें ठीक है जो 200 होना है होगा किंतु कम से कम हमारा विवेक वहाँ नहीं कहेगा कि हम जान कर भी ये पाप किए इस प्रकार की हम लोग का जीवन नहीं होना चाहिए पता नहीं है त्रुटि हो गए ठीक है त्रुटि हो गया हो गया मान लेंगे किंतु जान कर के ये अर्थात अगर हम त्रुटि नहीं कर रहे हैं तो यही भगवान का आश्वासन हमारे प्रति आपको दुर्गति नहीं होगी आप जितना जानते हैं ठीक चलते हैं उसमें फिर दुर्गति नहीं होगी आगे फिर चलेगा धीरे धीरे प्रगति होगी इति गीता वाक्य संवाद सूचित इस मंत्र के द्वारा और भगवान भाष्यकार इसको स्पष्ट कर दिए बीता श्रद्धा यथेष्ट चेष्ट नहीं होता है यथे श्रेष्ठ अर्थात हमको जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे आगे अर्थात एकमात्रा ध्यान करने वाला का यह फल कह दिया गया आगे कहते हैं अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्य स्व अतरक्षण यजुर्भि भी यजु उन्नीयते सामलोक स सा सामलोक विभूतिमु पुनरावर्तते अथ यदि अथ अर्थ पूर्व में अकार मत्र एकर मत्र कहा गया अभी कहते हैं यदि यदि यद्यपि काेण अभी द्विमात्र अर्थात प्रथम द्वितीय द्वा नहीं द्वितीयमात्रेण केवल वो द्वितीयमात्रा का ध्यान करता है द्विमात्रेण द्विमात्रेण पूर्व मंत्र में था कि अभिध्यायती यहाँ अभिध्यायती नहीं दिए कहते हैं वहाँ से आप अध्यार कर लीजिए मतलब अनुवर्तन कर लीजिए द्विमात्रेण पूर्व में था एक मात्रम अभिध्यायित द्वितीय दिया था पूर्व मंत्र में था स यदि एक मात्रम अभिध्यायित यहाँ की द्विमात्रेण तृतीय दे दिए तो यहां भी द्विमात्रम अभिध्या अभिध्यायित तो इस प्रकार के अर्थ कर लेंगे आगे वहाँ था स तेने तेने व उसके पूर्व में तथापि यहाँ भी इस प्रकार की तथापि का अन्वय कर लेंगे तो वाक्य हो जाएगा स यद्यपि द्वितीय मात्रम अभिध्यायित तो तथापि मनसी संपद्यते इस प्रकार की वाक्य हो जाएगा पूर्व मंत्र के साथ समान रूप हो जाएगा संपद्यते संपद्यते अर्थात द्वितीय मात्रा द्वितीय मात्रा उ कार उकार अर्थात स्वप्नावस्था तैजस और सूक्ष्म भोग पदार्थ ये सब के साथ ताध्यात्म्य कर जाएगा संपद्यते मनसी व मन का स्थिति है मन स्वप्नावस्था मन इंद्रिय कार्य नहीं करना ये स्वप्नावस्था हो गया संपद्यते स व मन उसको क्या करेगा कहते हैं अंतरिक्षम यजुभीर उन मन मन शब्द का अर्थ यहाँ यजु ले लिया जाएगा अर्थात मन यजुरूप है यजु मंत्रों का ध्यान करते करते यजु मंत्र ही उसका चित्त तदाकार होगा और वो यजु मंत्र उसका अंतरिक्षम उन्नीयते अंतरिक्ष लोक चंद्र लोक पितृलोक जिसको कहते हैं सो अंतरिक्षम उन्नीयते सोम लोकम सोम चंद्र चंद्र लोक को प्राप्त करेगा स सोमलोक विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते चंद्रलोक प्राप्त करके वहाँ विभूति अर्थात यह लोक में सजीवन जैसा होता है जितना प्रसन्नता होती है पितृलोक में अर्थात वह चंद्रलोक में अधिक प्रसन्नता होती है क्योंकि वहाँ भोग का परिसर अधिक है और दुख कम है सोमलोक में विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते पुनः इस लोक में आ जाएगा भाष्य में अथ पुनर्यदी द्विमात्रेण विभाग विभागों दिमात्रेण विशिष्ट स्वप्नात्मके अभिध्याय स्वप्नात्मक मनसी मननीय यजुर्म सोमदत गच्छति ग यदि यदि अर्था यद्यपि यहाँ भी द्विमा विभाग द्विमा अर्थात द्वितीयमात्र विभाग द्विमा द्वितिया दि, के द्वारा दी ठीक है मैं द्वितीय मात्र विशिष्टम ओंकार तदगतम उकारम तो दी उकारिमात्रेण जो मंत्र में है इसका अर्थ है द्वितीय मात्रत्व केवल उकार को वो ध्यान करता है विशिष्ट द्वितीय मात्र विशिष्ट ओंकार उकारम अच्छा द्वितीय मात्र अच्छा छः नंबर टिप्पणी बड़े महाराजी बहुत स्पष्ट कर दिए इसका बहुबृहेश्वम ये जो टीका में दिया ना द्वितीय मात्रत्व तो द्वितीय मात्र में बहु बहुब्री है अर्थात वह ओंकार अभी द्वितीय मात्रा यश्य अर्थात ओंकार का केवल द्वितीय मात्रा को ही ले लेकर के वो ध्यान करता है आगे बहुब्री के आगे त्व तो प्रत्यय अथवा आगे दे दिए फिर द्वितीय मातृत्व एव इति वा कर लीजिए तो द्वितीय मात्रत्वेन विशिष्टम ओंकार तो तदगत उकारम अर्थात ओंकार का जो उकार है वही द्वितीय मात्रा है उसी का ध्यान करता है न तो मात्रा दया मात्रा दया दो मात्रा को लेकर के यहाँ ध्यान नहीं कर रहा है क्यों अकार से पूर्वमे उक्तवात् अत द्वितीय मात्रारूपमती वक्ष्यति अकार का तो ध्यान पूर्व मंत्र में कह दिया गया इसलिए इस मंत्र में केवल उकार अध्यान का बात कहा जा रहा है दो मात्रा को नहीं लेना है मिला करके नहीं लेना है श्रुतौ तृतीया द्वितीय श्रुति में जो तृतीया है उसको द्वितीयार्थ कर लेना है श्रुति में मंत्र में तृतीया कहाँ है द्विमात्रण पूर्व मंत्र में था एकमात्र एक मात्रम तो इसलिए कहते हैं यहाँ भी द्विमात्रण उसको द्विमात्रम ऐसे द्वितीय कर लेना है इसके लिए स्पष्टता इस देते दे हैं श्रुत तृतीय द्वितीय इति अभिध्यायित प्रथम मंत्र में कहा गया ओंकार अभिध्यायित ओंकार ये ध्यान का कर्म विषय है इसलिए यहाँ भी द्विमात्रम कर्म कर लेना है त्र अभिध्यानम तादात्म्याभिमान पर्यतम वक्त अभिध्यानम अर्थात ओंकार का अभिध्यानम कहते तादात्म्य अभिमान पर्यतम ये जो द्वितीय मात्रा के साथ तादात्म्य हो जाना अर्थात जागृत अवस्था अधिक नहीं है मनो अधिक चलना अर्थात बहुत बहिर्मुख है तो इंद्रियो सब कार्य करते रहेंगे और इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागृत तो इंद्रिय के द्वारा अर्थ उपलब्ध हो रहे थे बिल्कुल बहिर्मुख हो गया कहते इंद्रियों को धीरे धीरे निग्रह करना अधिक समय मनो चलें किंतु तो मन चलने से पहले ये भी थोड़ा देख लेना पड़ेगा मनो कहाँ चलता है नहीं तो मन में भरे हुए हैं संस्कार संसार का और इंद्रिय निग्रह कर लेंगे कहेंगे तो चला जाएगा जंगल में फिर मन में तो एकदम काली कालीशावासी से लेकर के बृहदारण्य को परन्तु मंत्र ही चलते रहेंगे वो नहीं होगा इसलिए प्रथम मन का संस्कार को बदलना है तभी इंद्रियों को निग्रह कर लेना है धीरे धीरे और तब तक तो जब मन का संस्कार बदल रहे हैं इंद्रियों को लक्ष्य दिशा में चलाना है अलक्ष्य से हटा लेना है अतिव्याप्ति बंद करना है धीरे धीरे तभी तो फिर ये हम उ का ध्यान में चल सकते हैं आज यहाँ तक आगे तीन दिन अवकाश रहेगा ओ सं मित्र सं वरुण सं नो भगत्वर्यमा संग बृहस्पति संग विष्णु गुरु नमो ब्रह्मणे प्रत्यक्षं नाय प्रत्यक्षं ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मवादीशतमशम सत्यमवादीशम तन्मे तदारे आविद्यक्ता शांति शांति शांति